यदा यदा धर्म से ग्ला भारत अभ्युत्थान धर्म से तदात्म सृजाम्य हम साधुना विनाशायच च दुष्कृता धर्म संस्थापन था संभव युगे युगे गीता उपनिषदों का सार है गुरु शिष्य संवाद की औपनिषदिक शैली में शिष्य ज्ञान यज्ञ में प्रश्नों की संविधाएं डालता है और गुरु समाधान के उत्तरों की आहुतियां इस प्रकार यह ज्ञान यज्ञ संपादित होता है अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग कहलाता है इसमें अक्षर अर्थात प्रणव मंत्र ओंकार और ब्रह्म में एकात्मता स्थापित की गई है चैतन्य आत्मा से मनुष्य सजीव होता है आत्मा एक दिव्य ज्योति के समान है जो परमात्मा के तेजोमय रूप का ही एक अंश है परमात्मा की चैतन्य रूपा परा प्रकृति चेतन जीवात्माओं का मूल कारण है और उसकी अपरा प्रकृति उसके पार्थिव भौतिक रूपों का कारण है इस प्रकार सारे विश्व में एक परम ब्रह्म ही वास्तविक सत्य है शेष माया जनित अनित्य पदार्थ हैं। यह परमात्मा अक्षर है अविनाशी है और नित्य है अक्षर ब्रह्म परमात्मा जब तक माया विशिष्ट नहीं होता तब तक सृष्टि नहीं होती माया के कारण ही निर्विकार निर्गुण अगोचर पर ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है अथ अष्टमोध्याय ध्यात्म किम कर्म पुषोत्तम अभिभूत च कि प्रोत्त अव किच्य अय कथ्रेहेस्धुसूदन प्रयाण काल चेयता अर्जुन ने कृष्ण से पूछा हे पुरुषोत्तम ब्रह्म क्या है अध्यात्म क्या है कर्म क्या है अधिभूत और अधिदेव किसे कहते हैं हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसे होता है? जिन्होंने अधियज्ञ में अपने को नियत कर दिया आप उनको देहांत काल में किस प्रकार प्राप्त होते हैं पर स्वभावो ध्यात्म मुच्छते भूत भाव करो विसर्ग कर्म संगीता अभिभूत क्षो भाव पुरुष्चाधिदत अयज्ञो हमे वात्र देह देहभ भ्रता पार्थ यह ब्रह्म परमाक्षर है अपने स्वरूप को जानना ही अध्यात्म है तथा प्राणियों को व्यक्त करने वाला कर्म है उत्पत्ति और विनाश के धर्म से सारे पदार्थ उतप्रोत हैं। हिरण्य पुरुष अधिदैव और मैं वासुदेव इन शरीरों में अंतर्यामी बनकर अधि संपादित करता हूं अंत काली कलेवरम संशयः यम यम वापि स्वरण भाव त्यज त्यंते कलेवर तम तमे वेति कौंते सदा भाव भावितः हे पार्थ मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर पर त्याग करता है मुझे ही प्राप्त करता है इसमें संशय नहीं है एक अंतकाल में मनुष्य जिस जिस भाव से शरीर का त्याग करता है उस उसको ही प्राप्त करता है क्योंकि वह जीवन भर उसी भाव में जिया है तस्मात सर्वेशु कालेषु मांुद्ध च मयित मामे वैश्य संशय अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना परमं पुरुषं दिव्यं पाथा नु चिंतन इसलिए हे अर्जुन तू सदा मेरा स्मरण करता हुआ जीवन संग्राम में खड़ा रहे युद्ध कर सब प्रकार से मुझे समर्पित करता हुआ कर्म करता हुआ तू निश्चय ही मुझे प्राप्त करेगा हे पार्थ परमेश्वर के निरंतर ध्यान योग में लगे मनुष्य परम पुरुष को ही प्राप्त होते हैं सितारम सिारणूरणीया सूस्म सर्व धाता आदिवर्ण तमसह पर प्रयाण काले मन साचलना भक्तुक्त योग बल न प्राण मावेश उपैति दिव्य हे अर्जुन जो पुरुष पुरुषोत्तम स्वरूप परब्रह्म के सर्वज्ञ अनादि सबका नियमन करने वाले फूल की गंध से भी अति सूक्ष्म सबका भरण पोषण करने वाले आधार स्वरूप सूर्य सदृश नित्य चैतन्य प्रकाश रूप अविद्या से परे शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का ध्यान करता है वो भक्ति पारायण पुरुष अपने योग बल से भ्रकुटी में प्राण संजोकर निश्चल मन से मेरा स्मरण करता हुआ मुझ परम पुरुष को प्राप्त करता है वेद विदो वदीशंति यतो वीतरागा यदि ब्रह्मचर्य चरती तत्ते पद संग्रहेण प्रवक्षेदरा संयम्य मनोरीदी निरू मूर्धन ध्यान प्राण मास्थितो योग धारणा हे अर्जुन वेदों को भली भांत जानने वाले विद्वान सच्चिदानंद परम पद को नित्य मानते हैं और कर्मफल की आसक्ति से रहित किंतु प्रयत्नशील सन्यासी जिसमें प्रवेश पाने का संकल्प करते हैं ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य से जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हैं मैं उसी परम पद के विषय में तुम्हें संक्षेप में बताना चाहता हूं सारी इंद्रियों का नियमन हृदय में मन को स्थिर करके प्राणों को मूढ़धन्य करके जो ओंकार का ध्यान करता है वही इस परम पद को प्राप्त होता है परमात्मा जब क्रियाशील होता है तो परमात्मा नहीं उसकी प्रकृति शक्ति ही क्रियाशील होती है परमात्मा तो केवल चैतन्य रूप में निष्क्रिय रूप में अक्षर ब्रह्म के रूप में कैवल धाम में रहता है ब्रह्मांड में स्थित जो परमात्मा है वही देह पिंड में आत्मा है तात्विक दृष्टि से इन दोनों में कोई भेद नहीं है माया से आछन्न आत्मा जीवात्मा कहलाता है जो देह कर्मों के अनुसार कर्म चक्र में फंस जाता है यह सब उसके कर्ता भाव का परिणाम है वास्तव में कोई भी देहधारी कर्ता हो ही नहीं सकता परमात्मा रूपी चुंबक के कारण लोहे के टुकड़े सा ये जीव क्रियाशील होता है चुंबक हटा लो सारी क्रिया समाप्त वास्तव में कर्ता तो एकमात्र परमात्मा ही है वही अध्यात्म देह कर्मो भौतिक पदार्थों अधिदेव और अधि यज्ञों आदि में व्याप्त है परमात्मा की सत्ता के अतिरिक्त किसी की कोई सत्ता नहीं है जो मनुष्य ये तथ्य समझकर परमात्मा का स्मरण करते हुए मृत्यु का वर्ण करते हैं उन्हें सदगति प्राप्त होती है वे कर्मधाम के कर्मबंधन से मुक्त होकर भगवान के आनंदमय परमधाम में जा पहुंचते हैं जहां जाकर जीव जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छुटकारा पा लेता है यदगत्वा गत्वा न निवर्तन थे तद धाम गृहस्थ जन के लिए कर्म की कुशलता के साथ फलाशक्ति रहित बुद्धि ईश्वर में अर्पित किया हुआ मन भी होना चाहिए जिसके द्वारा वो साधारण व्यक्ति बिना तप जप अनुष्ठान पूजा पाठ किए मृत्यु से अमर्त्य असत से सद तथा अंधकार से प्रकाश की ओर चल देता है और अंत में सहज ही सदगति पा लेता है ओम मितक्षर ब्रह्म व्याहरण मनुष्य यह प्रयाति मर येम साति पर अनन्ता सतत मं पार्थ नित्य पाथ योगिनः हे अर्जुन ओ ऐसा जाप करता हुआ तथा उसके अर्थ रूप में मेरा ही ध्यान करता हुआ जो प्राण त्यागता है वो पुरुष परम गति प्राप्त करता है तथा जो पुरुष अनन्य भाव से मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है उस योगी को मैं सदैव ही उपलब्ध रहता हूँ जन्म दुखय शाश्वत नाव महात्मा संसि पर आब्रह भुवनालोकानर्तिनोर्जुन मेत कौंथेय पुनर्जन्म नीते अर्जुन यह संसार दुखों का सागर है योग द्वारा जो व्यक्ति मुझसे जुड़कर सिद्धि प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता ब्रह्मलोक तक जो भी व्याप्त है सब अनित्य, क्षणभंगुर है किंतु हे कौन मुझे प्राप्त करने के बाद किसी भी प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता क्योंकि मेरा धाम नित्य और शाश्वत है सहस्रयुग पर महर्यद्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रातादो रात्र जनाया सर्वा प्रभव रात्रे प्रलीय व्यक्ति संय ब्रह्मा का एक दिन एक सहस्र चतुर्युग की अवधि तक फैला रहता है इसी प्रकार ब्रह्मा की एक रात्रि भी एक सहस्त्र चतुर्युग तक व्याप्त रहती है जो ये जानते हैं वे लोग ही काल को जानते हैं ये सचराचर ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होता है और रात्रि में उसी में लीन हो जाता है भूत्वा, भूत्वा प्रलीयते पार्थ भू हरागमे परस्तस्मातु वश व्यक्तो प्रभव पर व्यक्तोंता सनातन यु भूतेषु नश्यसु नीनश्यति हे प्रथापुत्र प्रकृति के वशीभूत प्राणियों का यह समूह ब्रह्मा के दिन के साथ उत्पन्न होकर ब्रह्मा की रात्रि में लीन हो जाता है ब्रह्मा के सूक्ष्म स्वरूप से परे एक सनातन अव्यक्त भाव परम पुरुष है जो ब्रह्मा की सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के पार अपने शाश्वत दिव्य धाम में सनातन रूप से रहता है यम प्राप्य शर्त आहु परति्य नवर्तं तरम ममो पुष् येन भक्तिया लयांतस्थनी भूतादेकं उसी अव्यक्त दिव्य भाव को अक्षर नाम से जाना जाता है यही परम गति है यही मेरा परम धाम है जहां पहुंचकर जीव का पुनर्जन्म नहीं होता यह सचराचर परमात्मा के अंतर्गत है इसी कारण यह भी परिपूर्ण है सो वही परमात्मा भक्ति से प्राप्त करने योग्य है माँ वृत्ति योगि प्रयातायां तम कालम वक्ष भरतर्षभ अग्निज्योतिर शुक्ल क्षण मसा उत्तरायण त्र प्रयाता गति ब्रह्म ब्रह्म विदोजन हे अर्जुन जिन स्थितियों में योगी जन ऐसे स्थान को प्राप्त करते हैं जहाँ जाकर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती और जिन स्थितियों में उनका पुनर्जन्म होता है मैं उन स्थितियों के विषय में बताता हूँ उत्तरायण के छ महीनों में दिन अग्नि की ज्योति से दीप्त तो होते हैं ब्रह्मविद उसी काल में प्रयाण करके ब्रह्म को प्राप्त होते हैं तथा क्षणमा दक्षिणायनम त्र चांद्रमसम योगी प्राप्य निवर्त शुक्ल गति ये जगत शाश्वते मती एक यात्रृ मनया वर्थ दक्षिणायन के छह महीनों में रात्रि के मोह युक्त धुएं से काले दिनों में जो चंद्र ज्योत से चमत्कृत होते हैं मृत्यु को प्राप्त योगी पुनः जन्म प्राप्त करते हैं ये कृष्ण और शुक्ल आयनों के अपने स्वभाव हैं एक में पुनरावर्तन है एक में नहीं इसी को देवयान और पितृयान कहा जाता है कस्न तस्मा का नैते पार्थ जानन योगी मुयति कस्म्स कालेशु योग तो भे पार्थ देवयान और पितृयान इन दोनों मार्गों को तात्विक दृष्टि से जानकर कोई भी योगी विमोहित नहीं होता इस कारण हे अर्जुन तू समस्त कालों में समबुद्धि बनकर युक्त तो हो जा ऐसे योगी मुझे प्राप्त करने के लिए दृढ़ साधना करते हैं तपु दान पुण्यफल प्रदिष्ट अति तत्व विदिवा योगी परम स्थान मुपैति चाद वेदेश दु यु्यल सर्व, योगी हे अर्जुन जो योगी समत्व बुद्धि से साधना में जुड़ते हैं वे इस रहस्य को जानकर वेद पाठ यज्ञ तप और दानादि के पुण्य फलों के परे जाकर ब्रह्म साक्षात्कार करने की कामना करते हैं तू भी इनका अतिक्रमण कर जो साधना और साधना फल के पार चला जाता है वही सनातन परम पद प्राप्त करता है ये संसार दुखों का सागर है वास्तव में मृत्युलोक में वे ही व्यक्ति आते हैं जिनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं जब पुण्य क्षय हो गए हों तो पुण्यों का संचय करना प्रत्येक मानव का धर्म है भोग से पहले पुण्य संचय करना चाहिए यह मृत्युलोक और मानव शरीर वास्तव में ऐसा क्षेत्र है जहां कर्मों के बीज होकर पुण्यों की फसल उगाई जाती है यदि इन पुण्यों का भोग न किया जाए कर्म अपने लिए और पुण्य भगवान के अर्पित कर दिए जाएं, तो व्यक्ति कर्म चक्र के बंधन से मुक्त हो जाता है अन्यथा कर्म का भोग और भोग का कर्म कब तक करते रहोगे इसलिए भगवान ने कर्म में मानव के अधिकार को सीमित कर दिया है और फल भगवान ने समस्त सृष्टि के अधिकार में दे दिया है वृक्ष नदी पृथ्वी जो कुछ भी उत्पन्न करते हैं उनका वे कोई उपयोग नहीं करते अपने कर्मों से वृक्ष फल उत्पन्न करता है और सारे फलों को आपके लिए छोड़ देता है स्वयं धूप में खड़ा रहता है, है। आपको शीतल छाया देता है। इन वृक्षों से भी शिक्षा ली जा सकती है देवयान और पितृयान भी तभी प्राप्त तो होते हैं जब योगी अपनी साधना में निरंतर ओंकार का जब करता हुआ प्राण त्यागता है प्रारब्ध और कर्म दोनों पही पर जीवन रथ चले तो लक्ष्य सिद्धि प्राप्त हो सकती है अन्यथा नहीं